विषावी ओ शांति शांति शांति छंदों के उपनिषद की बयालीसवीं कक्षा छंदों के उपनिषद के आठवें प्रपाठक को हम देख रहे थे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 जी कल के पाठ में जो हृदय के अंदर जो आकाश है उसके अंदर जो स्थिति है उसको जानना चाहिए जैसे हम परमात्मा को ले रहे थे यदि उसके अंदर यदि परमात्मा विद्यमान है यदि ऐसा कहे तो उसकी सर्वव्यापकता का खंडन हो जाएगा तो यहाँ इन्होंने ये कहा था कि उस अंदर जो आकाश है उसमें जो विद्यमान ब्रह्म है आत्मा है उसको जानना चाहिए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 ये इस एक स्थान में कथन किया गया हाँ, आत्मा को एकदेशी मानकर उसके पास में जो परमात्मा है उसको प्रत्यक्ष करने के लिए बात कहा जाए तो उसके कहे बिना भी, भी आत्मा उसके पास में जो आकार परमात्मा है उसी का वो प्रत्यक्ष करेगा हाँ। प्राप्ति तो वहीं करेगा आपका कहना है कि अगर ये ना कहा जाए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 वहां बाहर तो हम अपने मन की स्थिति को बनाने के लिए ज्ञान पैदा करने के लिए ईश्वर के प्रति प्रीति पैदा करने के लिए उसके उसके बारे में शुद्ध ज्ञान हमें हो सके इस सब के लिए वो क्रियाएं हैं वो भी अध्यात्म की ही विधाएं हैं वो भी इसको मुक्ति की तरफ बढ़ाने वाली हैं परमात्मा की तरफ बढ़ाने वाली हैं लेकिन साथ में दूसरी चीजें भी कई जने उस समय निराकार के रूप में आंतरिक रूप से परमात्मा का ध्यान नहीं कर पाते इनके लिए रहता है कि संसार की वस्तुओं को आप देखिए संसार में कैसी कैसी चीजें बनी हैं वो संसार को देखते हुए परमात्मा का स्मरण करता है परोक्ष रूप से परंपरा परंपरागत रूप से देख वो मान लो वृक्ष वनस्पति को रहा है और कह रहे देखो कैसी रचना की है फल फूल को देख रहा है देखो कैसी रचना की है वो परंपरा से माध्यम से देखते हैं वहां वो एकाग्रता नहीं रह सकती जो कि अंदर रह सकती है तो अंतर्मुखी होकर और बाहर की चीजों से समट करके वो अंदर आ जाता है और कुछ तो पहला खंड पीछे देखा था आज दूसरा खंड प्रारंभ करते हैं छंद गय उपनिषद के अष्टम प्रपाठक का दूसरा खंड तो पीछे इन्होंने एक बात कही थी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 उसमें सामान्य रूप से फिर उसके कई बिंदु हैं उन पर और आगे विचार बाद में करेंगे तो दूसरे खंड का पहला प्रभाक है स यदि लोक कामो भवती वह मनुष्य जो कर्म करता है मेहनत करता है यदि लोक की कामना वाला होता है तो संकल्पा देव अस्य पितर समुत्तिष्ठी उसके संकल्प मात्र से पितर उठ के आ जाते हैं उठ जाते हैं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 तो इनकी जिसको कामना होती है कि हमारे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मुझको मिले उनकी प्रेरणा मिले उनकी छत्रछाया मिलती रहे वो छत्र हटे नहीं मैं उनके साथ सानिध्य में रह सकूं इत्यादि की जो है मैं उनकी सेवा कर सकूं इत्यादि जो बातें रहती हैं किसी के मन में उस दृष्टि से भी इसको देख सकते हैं यदि पितृलोक कामोभवती तो इनका जो लोक है इनका जो समूह है इनका जो वर्ग है उसकी यदि किसी को कामना है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 युक्त हो जाता है प्रसिद्ध हो जाता है यशस्वी हो जाता है दो लोग बताएं, आगे ऐसे ही बताएं। अतः यदि भातृलोक काम हो भाई भाइयों की कामना वाला होता है भाई अपने भी हो सकते हैं चाचा ताऊ के और बाकी मामा बुआ जो भी है रिश्तेदार भाई लोग जो हैं, उनकी कामना वाला होता है तो वो भी संकल्प से भ्रत समुष्ठे अगर भातृलोक की कामना वाला होता है तो वो भी हो जाता है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 अब यहां तो कम या अधिक नहीं होता है वो तो महाविद्यालय मिलेगा वो तो सबको समान ही मिलेगा कक्षा होगी वो सबको समान ही होगी उस विद्यालय में भले ही उनकी योग्यता सूची कम ज्यादा है, लेकिन इधर क्या होगा कर्म के अनुसार वो चीजें मिलेंगी लेकिन कर्म में न्यूनाधिकता है तो न्यूनाधिक मिल जाएंगी लेकिन कर्म और इच्छा इन दोनों का सम्मिश्रण लौकिक उदाहरण तो मैंने इसलिए दिया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 हम चाह सकते हैं कि हमारे जैसे यहां पर इन्होंने पितृलोक मातृलोक भ्रातृलोक ससरी लोक ये जो सारी चीजें बताई हैं गंध माल्यादी है वाधित्र आदि है उस तरह की कामनाएं तो वो चीजें मिल जाएंगी उस तरह की अनुकूल स्थितियां बन जाएंगी हमारी हमारी इच्छा के अनुसार वो चीजें भूक भूकते रहेंगे वैसे, वैसे वैसे लोक के अंदर तो ये जो अभी सारी कामनाएं बताई ये कैसी कामनाएं हैं उसके लिए देखे एक उपदेश है यहां पर ये तीसरे खंड के प्रारंभ में कर रहे तो में सत्या काम ये जो कामनाएं हैं ये सत्य हैं इसके दो तरह से अर्थ कर सकते हैं एक तो ये कि जो अभी कामनाएं बताएं ये जो लोक बताएं ये सत्य हैं सत्य हैं मतलब वास्तविक हैं ये झूठे नहीं हैं जीवों के अंदर मनुष्यों के अंदर इस तरह की कामनाएं हो सकती हैं और वो उनको प्राप्त भी हो सकती है वो उनसे सुख भी लेते हैं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 अपिधान मतलब पिधान का अभाव नहीं पिधान यानी अपिधान यानी धक्कन ही है इसी तरह से हिरणमयन पात्रेण सत्य सत्यस्य सत्य से अपिहित मुखम वो पिहित और अपिहित वो दोनों एक ही अर्थ है इसके पिहित का है चाहे अपिहित का है दोनों ही एक ही अर्थ है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 तई में सत्या कामा अनितापिधान तेषा सत्यानाम सताम अनृतम अपिधानम् उनके सत्य होते हुए भी इन सत्यों के होते हुए भी अनृत विधान वाले हैं ये यो यो ही असे इत प्रीति अब एक अन्य को एक बात बता रहे हैं उसमें से यो यो ही अस्य इत प्रति इसका जो जो भी यहां से चला जाता है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 सब क्या है सत्य है लेकिन यहां से चले जाते हैं तो फिर उसको यहां देखने को नहीं मिलते दोबारा देखा है किसके आए हैं अभी तक नहीं आए ये चले जाते हैं देखने को ही नहीं मिलते ये एक दृष्टि से इसका अनुतपना है हैं सत्य है? वास्तविक है लेकिन चले गए तो फिर आ भी नहीं सकते ये भी एक इसमें झूठ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 हिरणमय पात्र से सुनहरे पात्र से ढका हुआ है वो तो सुनहरे पात्र को वो भटकाने वाले के अर्थ में लेते हैं लोग दिखाई दे रही नहीं चक्का चौद हिरणमय पात्र मतलब चमकीला यानी जो चकाचौंध है तो बोले इस चकाचौंध में सत्य ढका हुआ है यानी इस चकाचौंध के रहते सत्य नहीं दिखाई देगा सोने का पात्र है उसमें अंदर कुछ छुपा हुआ है सांप बैठा हुआ है तो वो सांप दिखाई नहीं देगा उसको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 दयानंद ने वहां पर अर्थ किया हिरणमय तो पात्र परमात्मा को हिरणमय पात्र परमात्मा है परमात्मा से ये सत्य ढका हुआ है यानी परमात्मा ने सत्य को सुरक्षित रखा हुआ है, है। ये अलग अर्थ है तो अब ये जो कामनाएं थी पीछे जो कामनाएं थी ये कामनाएं तो सत्य कामनाएं नहीं है योग यहां लिखा था मैं सत्या कामा तो भी व्याख्या करके मन में आएगा कि इन कामनाओं को सत्य कहेंगे तो फिर बात बनेगी नहीं ये तो असत्य है तो सत्य कामना तो आध्यात्मिक कामना ही है तो उन्होंने उस तरह से अर्थ किया कि जो आध्यात्मिक सत्य कामनाएं हैं वो इन असत्य कामनाओं से ढकी हुई हैं छिप जाती हैं जब ये कामनाएं होती हैं लौकिक तो वो ऊपर की कामनाएं ब्रह्म की कामनाएं नहीं होती है वो दिखाई नहीं देंगे उसको कर ही नहीं पाएगा जब ये कामनाएं होंगे अर्थ कामेश्वर सत्ता नाम धर्म ज्ञान विधि अर्थ और काम में जो असक्त है मतलब आसक्त नहीं है उसके लिए धर्म का जानो। इनमें आसक्त है तो वो दिखाई नहीं देगी उसको धर्म की बातें और अध्यात्म की बातें वो तो इधर आकर ही आकर्षित रहेगा यही दिखाई देगा उसको तो उन्होंने उस ढंग से अर्थ किया है आगे देखिए अथ ये अश यह जीवा उसके जो ये जीव है अन्य प्राणी लोग हैं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 तो उसकी सारी कामनाएं वहां पूरी हो जाती हैं तो अत्र एते कामा न ही अते सत्या काम अंधता यहां जो इसकी कामनाएं हैं ये सत्य होती हुए भी अंधित से जु ढकी हुई है पीछे जो कहा था सर्वम तदत्र गिंदते तद अत्र वैसे तो अत्र ही शब्द हैं यहां पर लेकिन तदत्र वहां और अस्पताल अत्र, असे एते। अत्र मतलब इस लोक में इस शरीर के साथ में जो है यहां जो कामनाएं पूरी होती हैं ये तो अनुत से जुड़ी हुई हैं साथ में इनके साथ है ही अनशन में भी जिस तरह आती है बात इसको दूसरे ढंग से देख सकते हैं विशेष सुखम च अविद्या जितना भी विशेष सुख है वह अविद्या ही है राजभाष्य में आएगा अब वैसे तो सत्य है वो विषय सुख हो ही रहा है उसको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 कृतकृत्यता किर्ट न होते हुए भी कृतिकृत्यता किर्ट की भावना कर रहा है ये ही वहां पर अविद्या जुड़ी हुई है तो यहां जो कामनाएं हैं वो सत्य होते हुए भी अंित विधाना है तथ यथापि हिरण्य निधि निहितम अक्षरी उपरि संचरन तो न बिंदेय एक उदाहरण दिया कि जैसे स्वर्ण की निधि को जो कि जमीन में छुपी हुई है उसको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 जाती हैं, मेहनत करती हैं, चलती हैं सब कुछ प्राप्त करती है भागदौड़ करती हैं, सब कुछ करते हुए भी एतम न नींदनती इस ब्रमलोक को प्राप्त नहीं कर पाते वो खजाने की तरह से क्यों? नहीं प्रत्युढ़ा वो इस असत्य से मिथ्या ज्ञान से ढके हुए हैं छुपे हुए हैं उसी में छपे इस में इसलिए उनको पता नहीं लगता यही यहां पर उपदेश हो गया है इनका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 इस पंक्ति का भी प्रयोग वेदांत दर्शन के टीकाकार बहुत करते हैं स एस संप्रसाद आत्मा स्वच्छ आत्मा स अस्मात्रात्मुत्थाय इस शरीर से उठ करके जा करके बाहर जाके परम ज्योति रूप संपद्य उस पर ज्योति को प्राप्त करके संप्रसाद है जीवात्मा और परम ज्योति है वो परमात्मा परम ज्योति उपसंपद्य प्राप्त करके स्वयं रूपेण अभिनिष्पे अपने रूप में आ जाता है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 एतद अमृतम ये ही अमृत है उस परमात्मा के लिए ब्रह्मलोक के लिए कहा जा रहा है एतद अमृतम ये अमृत है एतद अभयम वहां अभय है वहां कोई भय नहीं रहेगा ए तदत ब्रह्मी ये ब्रह्म है तो पीछे जितना भी सारा कहा गया एवं आत्मा इति ये आत्मा है ये ब्रह्म के दृष्टि से ही तस्य वाह ए ब्रह्मणो नाम सत्यमिति उस इस ब्रह्म का ही नाम सत्य है सत्य कौन है कोई परमात्मा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 सत्य में जो है दूसरा तन मरते हैं वो ये मरते हैं सत तो अमृत हो गया और ती ये मरते हो गया अथ यद्यम तेन उभय यच्छति यद अनेन उभय यच्छति तस्मात यम ये सत्यम ये जो तीसरा था सत्यी ती और यम यम के लिए यहां पर कह रहे हैं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 आगे देखिए चौथा खंड अथ यह आत्मा ससेतु विकृति ही एशाम लोका नाम ये जो आत्मा है ये सेतु है सेतु मतलब पुल पुल की तरह से वित्रति ये धारण करने वाला है इन सब लोगों के असंभेद के लिए ये नष्ट ना हो जाए बने रहे उसके लिए ये काम करता है सेतु के रूप में काम करता है को बनाए रखने के लिए काम करता है धारण करने के लिए नष्ट ना हो जाए उसके लिए करता है उसके लिए यह है से तुम अहो तम सेतुम अहोरात्र सेतु को अहो अहोरात्र दिन और रात पार नहीं कर पाते अर्थात काल वहां नहीं जा सकता है। ये ऐसा पुल है जहां दिन और रात नहीं जाते न न मृत्यु न शोक न सुकृतम न दुष्कृतम न तो वहां पर बुढ़ापा आता है न मृत्यु आती है न शोक दुख आता है ना कोई अच्छे कर्म और न दुष्कृत कुछ भी नहीं है वहां पर उसको छूते नहीं है उन सबसे परे एक अलग स्थिति है सर्वे पापमानो अतो निवर्तन्ते, जितने भी पाप हैं, वो वहां से हट जाते हैं वहां नहीं रहते पाप। अपहत पापमा है एशा ब्रह्मलोका, ये जो लोक है ये अपहत पापमा है पाप से रहित है बिल्कुल स्वच्छ है कोई दोष नहीं है यहां पर तो ब्रह्म का यहां पर इन्होंने बताया कि ये सेतु है वो सबका आधार है